कितना था पूरा हो गया था इंग अध्ययन चलेगा अच्छा सपने पूरा हो गया था ना हाँ अध्ययन गीत से गीता आत्म ने पदम इंगिका बदसर्गत न इंगिको एक इंग अध्ययन और ईक स्मरण दो धातु तो ही अध्योपसर्ग तो न व्यभिचार अध्युपसर्ग ही पूर्वक ही प्रयोग होते हैं अध्योपसर्ग के बिना प्रयोग कम ही होते हैं इसलिए ईंक धातु हो ईंग धातु हो अधिपूर्वक ही प्रयोग होता है इंग त तो सप होगा किस तरह से सब कहा जाएगा लूक हो जाएगा लूक होने पर अधिक है ई को गुणा होगा ना नहीं मैं बताओ क्यों गुणा नहीं होगा गुणा नहीं होगा रुको जेस को पूछेंगे गुना प्राप्त नहीं है सार तो गुणा प्राप्त है क्यों नहीं होगा किसी कैसे तीन कुछ है कौन हो सार कौन है तो सार भात है सूत्र से हाँ ठीक तो? है और से तेंगे अपितिंग क्या क्या तिंग में आता है हाँ तिंग में तो तराम से सो आ जाता है गीत बतुणा नहीं होगा इ त तो को यह करने के लिए के अ को ये करने के लिए क्या सूत्र है ते बनेगा अदी ते सम दीर्घ अध क्या मानगा अधि ते आता मन पर इंग अगर आताम गुण होगा ना नहीं आताम पर गुण है क्यों नहीं होगा कठिन है ना प्रश्न क्यों नहीं होगा हाँ वही तमे था आता में एक निषेध हो जाएगा गुण प्राप्त है उसको बात करेगा यंग बात करेगा उसको बात करेगा और अनिकाज नहीं तो यन नहीं होगा यंग हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा ई आते अधी लग जाएगा अधि आते क्या बनेगा अधि आते यो कहाँ से यार हाँ यंग हो गया क्या रू बना अधि आते त तो आने पर अधि इंग अग्रे तने तो तो पर क्या बनेगा तुम तो क्या आदेश होगा हम्म आदेश को क्या आदेश होगा हाँ आत्म क्या आदेश होगा अत अधि ई अथ यहाँ भी गुण नहीं होगा सारे निगित पद है ये कौन से बात करेगा अच्छे से यंग बनेगा अधियते क्या बनेगा अधिक रूप क्या रूप अधिक हम बोलो क्या बना अधे हाँ कोई कोई अधि अत देख करके पाठ में कहीं पुस्तक में आएगा ना एक जन कहेंगे अंते नहीं ना अभी अत एक जन है हाँ। क्यारू बनाते आगे, आगे क्या मानगा बोलो हाँ अभी से सूत्र क्या विशेष लगेगा तो लग लजाएगा हाँ आते लगेगा आदेश प्रत्येक अधि से क्या माने गया अधी आ था क्या बोलता है अधि या थे फिर ध्वा में आधि यंग होगा ना नहीं यंग आजादी पता नहीं यंग कैसे होगा ईट होगा धोम को धोम द्धौंक की ईट होता है ना नहीं।, नहीं क्यों नहीं होता बता सुबह तो तो नहीं क्यों लट लकार लो क्या है ये सारा तो है हाँ क्या रूप बना अधि ते अधियाते अधगा एन बताने टेरे ई अग्रे एंग अधि ये फिर अधि वहे अधि महे यंग कितने स्थान पर हुआ कितने स्थान चार स्थान पर क्या हुआ क्या हुआ? यंग हुआ किस सूत्र से अच्छे समझा बोलो सूत्र बोलो बोलो अध तो क्या है इंग, इंग सूत्र है गांग, गांग लिटी इंगो गांग से गांटी हाँ गांग लिटी, लिटी मानी तो लाहवस्था में ही लिट हो जाएगा तो लिट होने पर गा हो गया गा होने से दी हो जाएगा गा गा ए ए कहा से आया हाँ अभ्यास रस करोपो ना लोप आतो लोप क्यारूपनेगे अधि मिलते जगे जगे आता मान पर क्या बनेगा जगहते आतो ले अधिक जगहते आगे जगीरे था सो से इटे जाएगा हैं अनिटी इंग थू अनिटी इंग नहीं उद्री में बोलो डिंग में ईंग नहीं डिंग धातु तो अलग धातु तो अनिट है था से कोई इट नहीं हुआ किस क्या, सो, क्या क्या कैसे तो बोलो हाँ करा दिनों हो जाएगा ईट होने पर आतोले पीछे से लोप हो जाएगा क्या मानेगा अधी जगी से आगे अधी जगह थे दम कटे होगा हाँ क्या बनेगा अधि जगी अगे अधि जगे अधि बहे अधि जगी में बोलो अधि जगे कारने में ई अगर ता गुण हो जाएगा ए तागरे बने बोला फिर बोलो अध्ययता अध्यार अध्य लेट लगाने में इ श्य तो गुण हो जाएगा सर्वतारे क्या बनेगा आधे से प्रत्यु जोड़ दो क्या बनेगा अध्यय बोलो लोट लकार में ई अगरे तो अधिक ई को गुण होगा हम्म होगा नहीं गुणी धरतु क्यों नहीं होगा हाँ की त्यांगीते हाँ ई ते ईताम बन जाएगा अधिताम क्या बनेगा पर यंग हो जाएगा अधियाम तो झूथ ज़, पर बोलो क्या हुआ अधिताम हाँ था से स्वाव्याम हो जाएगा अधि स्व क्या मानेगा अधि स्व आगे अधियाम फिर अधिध्व आगे इटो हो जाएगा तो नहीं क्या है ए तो टीता आठ आई ऐि ई अगर आई ऐ अगर आई होने पर गुण हो जाएगा क्यों आठ पीते गुण से ए हो गया और अदेश करो क्या मानेगा अयी अधिक आगे है अण कर दो क्या मनेगा अध्यय यही क्या मानेगा अध्य कितने है दो के क्या रोबो अध्याय अध्यय को गुण हुआ क्या अड़तों से पीछे नहीं लगेगा लगेगा तभी तो गुण होगा गुण होगा इनको है आए? किसू तरह से किसे सार लगेगा नहीं लगेगा ना सारदा तो गुण होगा पीते नहीं सारे तो दिखी थी बत गीत पता है न नहीं आठ उत्तम तो से पीछे आठ पीत से गीत पता नहीं होता है गुण हो जाएगा किसको गुण होगा किस सूते हाँ गुण होने पर ए हो गया ए होने के बाद क्या सूत लग गया हाँ क्या बनेगा अधिक को छोड़ेंगे तो क्या रूप है और यही अधि मिलाएंगे तो फिर क्या सूतला गया क्या रूप बनेगा अध्ययी आगे अधि ई वही आठ हो जाएगा आ वही आ वही होने पर ई को गुण अयादेश अध्य या वही क्या बनेगा अध्य वही फिर अध्य या महे बोलो सुर से अधिताम कितने बना क्या बना अध्याय अध्य बहुचन में अध्य कहा हुआ इकोश हुआ पहला यो हाँ अध्याय दूसरा ऐसा ऐ इको पहला हो गया कौन से दूसरा हो गया जाए वो क्या रूबाना वह बोलो लंगल कार में तो आठ आग हो जाएगा गुणा नहीं होता है आठस क्या रूप में बनेगा ऐ अगरे तो करो क्या बनेगा अध्यय त आता मान पर अग्रे आताम यंग हो जाएगा ई याताम अधि जोड़ दो क्या बनेगा आठ आठस आठ दिनम आठ बुद्धि ऐ बनेगा अय अद्यताम पहले क्या था अत अद्यताम अधे अगे अद्यत फिर अः अद्य था।, था नहीं था थास में क्या माने अद्य था अद्यय या था कि माला क्या मानेगा अद्य था आगे हाँ तो अध्यय क्या मैने ये का ये, अच्छा लौंग लकार हाँ अध्यय ई क्या मने यार अध्यय ई अध्यय वही आ, हाँ आठ होने पर आठ अस्सी बुद्धि ऐ हो जाता है अधिक के साथ मिल जा करें और कहीं नहीं? बोलो फिर सोचें उत्तम ऋषिक क्या बनेगा? मान अधी में ईसा है कि सूत्र से हम्म क्या बनेगा शीवट। कर कर लो भी? किस तरह से? लिंग सीऊट सीऊार लोपे किसप येगा इतु ईय आगे ई को गुण होगा ना नहीं गुण होगा गुण होगा क्यों नहीं होगा हाँ सीउट आगम होगा ई दु गुणी पता ए सीट हो गीते गुण नहीं होगा ई आगे स्यूट का ई है ई ई ई होने पर हो जाएगा आठ व्यागम होगा ई ईयर है ना ई ई तो आ, से का हो जाएगा तो अधिके तो। क्या मानेगा इत अध आट अध्यम अध्योटिकाई है पर एक बात करके अच्छी इत और आठ बुद्धि ई हाँ हाँ वही है लंग आह तो आठ नहीं हो अधी तो, क्या बनेगा ठीक है अधिक आगे सब इस प्रकार जहां होगा देखना आतम फिर तो में अधि रन जैसे रन क्या बना अधि ईत था यहाँ आठ नहीं उनसे ई है श्यूट के सकार सब में श्यूट होता है सी यंग हो जाता है अधि में यवर्ण दीर्घ अधि अधि आगे अधि ई होने के बाद आगे यकार आकार का जहाँ का फिर बोलो अधि ई त तो धम कौन बोलता है अधि ध्व हाँ बोलो कितने स्थान पर हुआ है, सो सो में हुआ यंग हुआ किस सूत्र से लिंग शिव टू कितने स्थान लगा सीट सक, के सकार किस लोप होता है लोप होता है शिवट के सकार क्या लिंग सलोपन पूरा श्यूट होता है अधि और ई ई में सवर्ण दीर्घ कितने स्थान पर होता है सब जगह में होता है ये कितने स्थान है सब जगह में श्यूट का एक का सवर्ण कहाँ होता है आता में आता में झमे झमे है नहीं झमे नहीं ईट में कितने स्थान क्या, क्या क्या रूप बोलो या अधियाम अधिताम अधि य बोला फिर तो, तो, आशिल में ई स्यूट अगर तो सेवटी के कालुभ हो के कि सूत्र से नहीं हुआ क्यों नहीं होता है अर्धातु के कैसे <laughs> खाली लिंगा ठीक है अर्ध धातु से लिंग समुद्र नहीं लगेगा सी को सूट होता ईट होगा ईट होना नहीं को। क्यों नहीं हैं? हाँ एकाच बुद्धि हो जाएगा ई शिष्ट क्या मानेगा शिष्ट इस अधिजोड़ दो गुण हो जाएगा गुण होता है असली में हम्म गुना होगा गुना। रूप अधिक हो ना <laughs> मालूम नहीं कीत नहीं सिर्ण लिंगा नहीं लिंगा सिसी क्यों गिना तो गिना हाँ ये कीत नहीं टू इसे गुण हो जाएगा ए हो जाएगा यन अध्ये शिष्ट आदेश प्रति हो जाए श्रुतवा अेय शिष्ट शिष्ट में ष्ट में शव चाया शुणु शाया शुतिथल अेेष्ट अय अय अय शिष्ट अयस्ता अयर हाँ यहाँ क्या अध्यय सी ढम एक रूप बनेगा क्या बनेगा अध्यय सी ढम आगे अध्यय सी यूट का शार कहाँ सा बन होता है सब में क्यों और बाकी नहीं शूट तेतु क्या श्यूट का शाकारा नहीं सब जगह में बोलो अध्यय शिष्ट अध्ये में यह है क्या यह कहां से है यार हाँ आगे ये आगे क्या बनना है ए आठ आगम कितने स्थान हुआ नहीं हुआ रूप बोलो फिर अभ्यशिष्ट हाँ लुंग लकान में विभाषा लुंग लिंगो हो इंगो गांग वास्यात और व्यांग गंग आदेश विकल्प से पसी। जब गांग हो जाएगा गागे अटागम हो जाएगा तो गांग कुटाभ्यो गांग कुटादि गांग, कुटा गांग और कुटादि से पर ई तीत से बिन्द अ गीत होता है गांगादेशा कुटा गांगादे गांगादे तो कुटादिव्य परीत प्रत्यय गीत स्य हो गांगादेश पर तो कुटादि अलग है इन त्रिनीत से, से भिन्न न इनित अंगीत इन त्रिनीत से भिन्न प्रत्यय गीत हो जाएगी अभी यहाँ त तो है त्रित तो नहीं इसलिए गीत हो जाएगा गीत होने से क्या होगा ये सूत्र आगे लगेगा यदि ये गाँव कूटा दिवसूत्र नहीं होता तो गीत था ना नहीं, ना, था ना नहीं। क्यों सार्वत गीत नहीं था कौन तो सार्वत नहीं तो तीत होता किंतु सिच है, है।, है ये गांगकुटा दे गीत से सीत होता है गीत होगा तो गीत हो जाता था सीच गीत हुआ सीच गीत, हुआ। गीत हुआ। उनसे घो मास्था गा पा जोहांग हली ऐसा महात ईत श्या धला दु गीत धातु के आ को ई हो जाएगा हलादी कि अर्ध धातु को कहो सिर्ध धातु के क्या कीते अंगीते गीत कैसे हुआ।, हुआ गीत हुआ गीत होने के कारण गा के आक हो जाएगा क्या हो जाएगा ई अधि है अटा ग सीच गी सिच ती सत्व श्रुत्व अध्यय गिस्ट बनेगा क्या बनेगा सकार कहाँ से आया श्री जी का अध्यय में यहाँ से आएगा यो धातु क्या है इंग आटा गाँव को तो नहीं नहीं क्यों नहीं से अट हुआ गोट हुआ अध्य गिस्ट गई कहा आ को ये हो गया ये होने के लिए निमित्त तो क्या है अर्धातुक गीत अर्धातुक तो गीत कौन है अर्ध धातु के गीत हे गीत है, है? हाँ बोलो अध्य गीताम अध्य गम एक बनेगा क्या मैंने गी, गी बोलो गी में माने गया दीर्घ है दीर्घ बोलो फिर अध्य ये गां ये गांग, गांग आते पक्ष में जो गांग नहीं होगा धातु इंग है त आठ आगम हो जाएगा ऐ सिच त अधि अगर ऐ क्या मानेगा अध्य अध्ययताम अधेश्ट। एक रूप नहीं ढम है लगे अध्यय ढम आगे बोलो लुंग लगा के लिंग लकान में गांस होगा क्या क्या सूत्र हाँ गांग आदि पर इत गा को ईट अटागम होगा ऑट नहीं होगा लुंग लिशु अत तो ईट होगा किस सूत्र से नहीं होता हम आधा तुमसे जो बोला दे प्राप्त है प्राप्त है निश्चित करेगा हाँ अगा श्यत अध्य यदि के यन हो जाएगा अध्य अच्छा ये लग जाएगा सूत्र श्य है ना ये गांकुटा दिभ्यो नीन गीत से गीत हो जाएगा गीत होने से गा के आकार हो जाएगा ई किस सूत्र से गुमा स्था अध्य पध्य ग्यत क्या मानेगा आदेश प्रत्येक लग जाएगा बोलो अध्यय ग्यत आतंकी तो लगा क्या बोले फिर रूपम ये हो गया गांग पक्ष में गांग नहीं होगा तो इंग था तू ये ईश्वर तो आठ आगाम है वृद्धि ऐत अध्य अग्र ऐन अध्ययत बोलो अद्यत दुह प्रपूराण पुरान पुर अभाव दोहन करना जहाँ से दोहन करते वहाँ पूरा नहीं होता पूरा अभाव अर्थ है दुह करे ये आत्मनिर्पद्य पर मालम है दुह में अ है उपदेश जणुना सीखे अ में अकार अणुना सीखे ये संज्ञा के सूत्र से हुँ? बोलो जोर से ठीक है <laughs> ये उदाते है उदात अनुदाता नहीं और सर तह सरते सरित होने से सूत्र क्या लगे सरित कर्त किराया फले सूत्र से क्या होगा <laughs> <laughs> <हुँ? coughs> तो से उभय पद बता सूत्र कर्त क्रियापद पुस्तक में उभय पद उभय पद पर कैसे होगा बोलो हाँ शेषात सात करते पर पहले आत्मनिपद पहले परसम बदलो दो अग्रती दो अग्रती से पुगंत से गुण हो जाएगा लघु लघुपद्य दो अग्रती दो अग्र तेरण को हों से होना चाहिए हो जाएगा होढ क्या लगेगा सूत्र धातर धातुर हेगा घ के आगे त रहने से सूत्र लगेगा झस तथुर क्या सूत्र त हो जाएगा धोघी और से हो जाएगा झलाम जस, जस, तो जस, जस जसी क्या बनेगा झलाम झस झसी दोग्धी क्या बनेगा दोगी ग हो जाएगा दूह अग्र से गुण नहीं होगा पुगंध गुण नहीं होगा सर्वात्म विधग गि पते दूह अग्र तस दादर धातर घस तो दोध झलाम जस जसी क्या बनेगा दुग्ध दोग्धि दुग्ध दूह अग्र तो गुण होगा नहीं होगा क्या वर्ग बनेगा दो हंत मिल जाएगा आगे सी सीए दो अगर सी गुण पुकांत गुण दा दे दो तुर्घ दोग सी दोग सी होने पर लग जाएगा एकाच बस भस झस त्य से पर तो दो के दो को हो जाएगा धो धोग सी फिर खरीच से कह बनिया क्या बनिया गया आगे दुग्ध दोह अगे मीपेत क्या माने गया दोसर्गे क्या है से क्वेश्चन विशेष उत्तर क्या लगा एकाच बस बस हाँ दादे धातु कहाँ कहाँ लगा बोलो रूपर रूपर जहाँ दादे धातु लगा फिर से दुग्धी दुग्धा में दुग्धा कितने स्थान हुआ <önemli> पाँच वहाँ चार दुग्धी दोग्सी आर ठीक है दो, दु तस्मी ठीक है दो, दु प्रथम पृष्ठ दो स्थान में दुग्धी दुग्ध और तीन पांच, रूप फिर दुग्धी आत में पुगंध गुण नहीं होगा दुग्धे बन जाएगा दुग्धे दुहाते आत आगे क्या बनेगा ध पर होने से एकाज बस बस लग जाएगा क्या बनेगा धुग द्वे आगे दुहे दुहबहे दुह महे बोलो दुग्धे दादर धातुआ कितने स्थान लगा दो तीन दुग दुगधे, कितने स्थान लगा एकाच में बरस बस लगा कहीं दो जगह में धुक्सवे और धुगध उत्तम पुरुष में दादर धातु लगा उत्तम से मैं लगा दादे धातु को नहीं लगा क्यों नहीं लगा अरे बताओ उत्तम से दादे धातुर क्यों नहीं लगा हुँ? आराम से बैठ जाते हो हाँ झल पर नहीं एक झल पर हो तो दादे धातु का झल और पता नहीं अरे बोलो दुग्धे दुहाते कार हो गया लेट में क्या बनेगा दू है बनिया बोलो नहीं सेट धातु सेट नहीं सेट सेठ से दो रूप बनेगा दो क्या बनेगा है क्यों धातु थे विकल्प से नहीं हाँ कारण नहीं विकर्णिशा तो एक विकल्प दुदो हित बने बनिया क्या बन गया दुदो हित दुह दुद आगे दु दोह दु दु दु बोल फिर दुद आत पद दुदु में दूद है है ध्वन में क्या बनेगा एक बनेगा दो नहीं बनेगा दो बनेगा हे इटे दूद ही दूध ही ध्वे फिर बोलो दुदू है लुट लोकान दूहता गुण दोगा बन जाएगा धातर धातर धा। आगे बोलो आगे दोगधा से कार में दुहसी पुगंध गुण दादिर धातु एकाच बस भर्स प्रत्येक खर्च हो जाए धो बनेगा क्या बनेगा बोलो धो क्षति आते धो क्षति ता वसाने